प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला साधक चर्या जिज्ञासा यदि गुरु की आज्ञा अशास्त्री है तो शिष्य को क्या करना चाहिए समाधान शिष्य यदि शास्त्र के मर्म को जानने वाला हो और उसे मालूम होता है कि गुरु की आज्ञा अशास्त्री है तब भी उसे क्रोध नहीं करना चाहिए हाथ जोड़ लेना चाहिए कि महाराज मुझसे यह करना संभव नहीं है महाराष्ट्र के एक महान संत एक नाथ जी हुए हैं उनके गुरु जनार्दन स्वामी थे और उनके भी गुरु दत्तात्रेय जी थे जनार्दन स्वामी राजा के मंत्री थे पर उनका जीवन बहुत उत्कृष्ट था एक नाथ जी उनके खर्चे का हिसाब किताब रखते थे एक दिन एक पैसे का हिसाब ना मिला तो वे बहुत परेशान हो गए रात के तीन बज गए निद्रा भी नहीं आई अचानक किसी खर्च की स्मृति आ गई तो हिसाब मिल गया तब वे बड़ी जोर से चिल्ला उठे मिल गया मिल गया गुरुजी ने पूछा कि बेटा क्या मिल गया तो कहा गुरुजी एक पैसे का हिसाब मिल गया तब गुरुजी बोले बेटा एक पैसे का हिसाब मिलने पर तुमको इतनी प्रसन्नता हो रही है जिस दिन तुम्हें जीवन का हिसाब मिल जाएगा उस दिन कितनी प्रसन्नता होगी दूसरे दिन दत्तात्रेय जी कहीं पास में आए हुए थे जनार्दन स्वामी उनसे मिलने जा रहे थे तो एक नाथ जी को भी साथ ले गए वहाँ जाकर देखा कि एक अवधूत साधु बैठे हैं और चारों ओर से कुत्ते उन्हें घेरे हुए हैं दोनों लोग उन्हें प्रणाम करके बैठ गए और कुछ देर सत्संग होता रहा दत्तात्रेय जी ने कहा जनार्दन आज खीर खाने की इच्छा है मैं दूध निकाल देता हूँ तो खीर बना देना उन्होंने कुतिया का दूध दूह लिया और जनार्दन स्वामी ने खीर बनाई जब उसमें से कुछ खीर एक जी को दी गई तो वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले महाराज कुतिया के दूध की खीर तो मैंने नहीं खा सकता क्योंकि यह शास्त्र विरुद्ध है आप लोग समर्थ हैं पर मैं नहीं खा सकता जनार्दन स्वामी ने बहुत समझाया पर वे यही बोले कि मेरा हृदय नहीं मानता उन्होंने हाथ जोड़ लिए कुछ देर में ही चमत्कार हुआ सभी कुतिया कामधेनु गाय बन गई अब एक नाथ जी बोले हमें आपकी लीला समझ में नहीं आई मुझे पता होता कि ये कामधेनु है तो खीर खा लेता जो हर बड़ा विलक्षण होता है मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि यदि शिष्य को लगे कि गुरु की आज्ञा अशास्त्री है तो उसे हाथ जोड़ लेने चाहिए अपनी बुद्धि को खराब नहीं करना चाहिए और न ही क्रोध करना चाहिए जिज्ञासा हम साधक बने या नहीं इसे कैसे समझें समाधान पहले समझना चाहिए कि सामान्य लोगों में और साधक में क्या अंतर होता है सामान्य लोगों को भी बहुत ज्ञान रहता है पर वे सब साधक नहीं हैं सामान्य लोग भी यह जानते हैं कि यह दोष है और यह गुण पर वे समझते हैं कि जगत तो ऐसा ही है इसमें गुण दोष सब चलता है इसलिए वे अपने दोषों को मिटाने का प्रयास नहीं करते तो जो साधक होता है वह अपना छोटा सा दोष भी सहन नहीं कर पाता अपने दोषों को विचार कर घबरा जाता है साथ ही वह मुझमें कहाँ कमी है यह खोजकर उसे दूर करने का प्रयास करता है तुम रोज़ पैसे का हिसाब करते हो पर जिस दिन से तुम जीवन का हिसाब करने लगोगे उसी दिन तुम साधक बन जाओगे रोज सोने के पहले जीवन का हिसाब करो कि आज का हमारा जोहार लक्ष्य से अनुकूल हुआ या प्रतिकूल साधक वही है जिसे अपना लक्ष्य हमेशा सामने दिखाई देता है और जो रोज अपने जीवन का हिसाब करता है कि आज क्या कमाई हुई और क्या खोया जब नियमित रूप से इस प्रकार हिसाब करने लगता है तो व्यक्ति में साधकत्व आ जाता है दूसरी बात समझना चाहिए कि शास्त्र है रोकड़ और तुम्हारा जीवन है खाता साधक जब रोज हिसाब करता है तो रोकड़ और खाते को मिलाता है वह देखता है कि शास्त्रों में भक्त का लक्षण यह कहा गया है ज्ञानी का लक्षण इस प्रकार कहा गया है मुझ में ये लक्षण आ रहे हैं या नहीं अपने जीवन को उनके साथ मिलाने के लिए ही शास्त्र में ये लक्षण लिखे गए हैं साधक का दूसरा लक्षण हुआ अपने जीवन को शास्त्र से मिलाना तीसरी बात समझनी चाहिए कि वस्तुतः परमार्थ का साधक वही हो सकता है जिसने परमेश्वर के साथ अपना संबंध सुदृढ़ बनाकर रखा है जिसके पास परमेश्वर का बल है या बल यदि नहीं है तो साधक जगत से लड़ने में समर्थ नहीं होगा साथ ही गुरुमुखी व्यक्ति ही साधक हो सकता है मनमुखी नहीं जो गुरुमुख होता है वह प्रत्येक कार्य में गुरु और शास्त्र के अनुसार चलता है और अपने मन से नहीं ऐसा करने पर ही परमार्थिक उन्नति संभव है उपरोक्त गुण जितने अधिक जिसमें है वह उतना ही उत्तम साधक कहनाने योग्य है